शंपाक गीता शप्पाक गीता महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत आती है इसमें पितामह भीष्म ने भीष्माक नामक एक त्यागी ब्राह्मण के अनुभूत उपदेशों को उन्हीं के शब्दों में युधिष्ठिर को बताकर त्याग के लिए प्रेरित किया है संसार में धनी हो अथवा निर्धन सुख दुख प्रत्येक मनुष्य को होता है त्याग के बिना न वास्तविक सुख मिलता है न परमात्मा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह धनी और निर्धन दोनों स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं फिर उन्हें किस रूप में और कैसे सुख और दुख की प्राप्ति होती है भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर इस विषय में विद्वान पुरुष इस पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हैं जिसे परम शांत जीवन मुक्त क्षम्पाक ने यहां कहा था पहले की बात है फटे पुराने वस्त्रों एवं अपनी दुष्टा स्त्री के और भूख के कारण अत्यंत कष्ट पाने वाले एक त्यागी ब्राह्मण ने जिसका नाम संक था मुझसे इस प्रकार कहा इस संसार में जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है वह धनी हो या निर्धन उसे जन्म से ही नाना प्रकार के सुख दुख प्राप्त होने लगते हैं विधाता यदि उसे सुख और दुख इन दोनों में से किसी एक के मार्ग पे ले जाए तो वह न तो सुख पाकर प्रसन्न हो और न दुख में पड़कर परितप्त हो तुम तो कामना रहित होकर भी अपने कल्याण का साधन नहीं कर रहे हो और मन को वश में नहीं कर रहे हो इसका कारण यही है कि तुमने राज्य का बोझ़ अपने पर उठा रखा है यदि तुम सब कुछ त्याग कर किसी वस्तु का संग्रह नहीं रखोगे तो सर्वत्र विचरते हुए सुख का ही अनुभव करोगे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 एवं सब ओर से वैराग्य सम्पन्न पुरुष के समान दूसरा कोई दिखाई नहीं देता मैंने अकिंचनता तथा राज्य को बुद्धि की तराजू पर रखकर तोला तो गुणों में अधिक होने के कारण राज्य से भी अकिंचनता का ही पलड़ा भारी निकला अकिंचनता तथा राज्य में बड़ा भारी अंतर यह है कि धनी राजा सदा इस प्रकार उद्विग्न रहता है मानो मौत के मुंह में पड़ा हुआ हो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 देवता लोग भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं जो धनवान है वह क्रोध और लोभ के आवेश में आकर अपनी विचार शक्ति को खो बैठता है आँखों से देखता है उसका मुंह सूखा रहता है भौहें चढ़ी होती हैं और वह पाप में ही मग्न रहा करता है क्रोध के कारण वह ओंठ चबाता रहता है और अत्यंत कठोर वचन बोलता है ऐसा मनुष्य सारी पृथ्वी का राज्य ही दे देना चाहता हो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 सिद्ध हूं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं रूप धन और कुल इन तीनों के अभिमान के कारण उसके चित्त में प्रमाद भर जाता है वह भोगों में आसक्त होकर बाप दादों के जोड़े हुए पैसों को खो बैठता है और दरिद्र होकर दूसरों के धन को हड़प लाना अच्छा मानने लगता है इस तरह मर्यादा का उल्लंघन करके जब वह इधर उधर से लूट खसूट धन ले आता है